संक्षिप्त महाभारत वन पर्व कुछ अन्य तीर्थों का वर्णन और राजा उसी नर की कथा लोमचि बोले राजन यह विन्नसन तीर्थ है यहाँ सरस्वती नदी अदृश्य हो जाती है यह स्थान निषाद देश का द्वार है यहाँ इस विचार से कि निषाद लोग मुझे न देखे सरस्वती भूमि में समा गई है इसके आगे वह चम भेद नाम का स्थान है जहां सरस्वती फिर प्रकट हो जाती है और और जहां इससे समुद्र में मिलने वाली सब पवित्र नदियां मिल जाती हैं यह सिंधु नदी का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है इसी जगह अगस्त जी से समागम होने पर लोपा मुद्रा ने उन्हें पति रूप से वर्ण किया था यह विष्णुपद नाम का पवित्र तीर्थ दिखाई दे रहा है और यह विपाशा नाम की परम पवित्र नदी है हे शत्रुझमन यह सबसे पवित्र काश्मीर मंडल है यहाँ अनेकों महर्षि निवास करते हैं तुम भाइयों के सहित उनके दर्शन करो यह मानसरोवर का द्वार दिखाई दे रहा है इस तीर्थ में एक बड़े आश्चर्य की बात है वह यह कि जब एक युग पूरा होता है तो यहाँ श्री पार्वती जी और पार्षदों के सहित इच्छानुसार रूप धारण करने वाले श्री महादेव जी के दर्शन होते हैं जितेंद्री और श्रद्धावान याजक लोग अपने परिवार के हित की कामना से इस सरोवर में चैत्र मास में स्नान करके महादेव जी का पूजन किया करते हैं यह सामने उज्जानक तीर्थ है इसके पास ही यह कुशवान सरोवर है इसमें कुशेशय नाम के कमल उत्पन्न होते हैं पांडुनंदन अब तुम भृगुतुंग पर्वत को देख देखोगे पहले समस्त पाप को नष्ट करने की इस वित नदी के दर्शन करो ये यमुना की ओर से आने वाली जला और उपजला नाम की नदियां हैं इन्हीं के तट पर यज्ञानुष्ठान करके राजा उसी इंद्र से भी बढ़ गए थे राजन एक बार इंद्र और अग्नि उनके परीक्षा करने के लिए आए इंद्र ने बाज का और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया इस प्रकार ये यज्ञशाला में महाराज उसी नर के पास पहुँचे तब बाज के भय से डर कर कबूतर अपनी रक्षा के लिए राजा की गोदी में छिप गया तब बाज ने कहा राजन समस्त राजागण केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं तो आप यह संपूर्ण धर्मों से विरुद्ध कर्म कैसे करना चाहते हैं मैं भूख से मर रहा हूं और तब कबूतर मेरा आहार है आप धर्म के लोभ से इसकी रक्षा न करें राजा ने कहा महापक्षिण यह पक्षी तुमसे डरकर भयभीत हुआ अपने प्राण बचाने के लिए मेरी शरण में आया है इसने अभय पाने के लिए ही मेरा आश्रय लिया है यदि मैं इसे तुम्हारे चंगुल में न पड़ने दूं तो इसमें तुम्हें धर्म क्यों नहीं जान पड़ता देखो यह घबराहट के मारे कैसा काँप रहा है इसने प्राणों की रक्षा के लिए ही मेरी शरण तकी है ऐसी स्थिति में इसे त्यागना तो बड़ी बुराई की बात है जो पुरुष ब्राह्मणों की हत्या करता है जो जगन माता गौ का वध करता है और जो शरणागत को त्यागता है उन तीनों को समान पाप लगता है बाज बोला राजन सब प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं और आहार से ही उनकी वृद्धि होती है तथा आहार से ही जीवित रहते हैं जिस धन को त्यागना अत्यंत कठिन माना जाता है उसके बिना भी मनुष्य बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है किंतु भोजन को त्याग कर कोई भी अधिक समय तक नहीं टिक सकता आज आपने मुझे भोजन से वंचित कर दिया है इसलिए मैं जी नहीं सकूँगा और जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे स्त्री बच्चे भी नष्ट हो ही जाएंगे इस प्रकार इस कबूतर को बचा कर, आप कई प्राणियों की जान के ग्राहक हो जाएंगे जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक हो वह धर्म नहीं कुधर्म ही है धर्म तो वही है जिससे किसी दूसरे धर्म का विरोध ना हो जहां दो धर्मी धर्मों में विरोध हो वहां छोटे बड़े का विचार कर जिसका किसी से विरोध ना हो उसी धर्म का आचरण करें अतः राजन आप भी धर्म और अधर्म के निर्णय में गौरव और लाघव पर दृष्टि रखकर जिसमें विशेष पुण्य हो उसी धर्म के आचरण का निश्चय करें इस पर राजा ने कहा पक्ष प्रवर आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं क्या आप साक्षात पक्षराज गरुण हैं इसमें तो संदेह नहीं आप धर्म के मर्म को अच्छी तरह समझते हैं आप जो बातें कह रहे हैं वे बड़े ही विचित्र और धर्मसम्मत है मैं यह भी देखता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको मालूम न हो किंतु शरणार्थी के परित्याग को आप कैसे अच्छा मानते हैं पक्षवर आपका यह सारा प्रयत्न आहार के लिए ही जान पड़ता है तो आपको आहार तो इससे भी अधिक दिया जा सकता है लीजिए मैं आपको सिवी प्रदेश सिवी प्रदेश का समृद्धशाली राज्य देता हूँ और भी आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वह मैं दे सकता हूँ किंतु इस शरण में आए हुए पक्षी को नहीं त्याग सकता भयंवर जिस काम के करने से आप इसे छोड़ सकें वह मुझे बताइए मैं वही करूँगा किंतु इस कबूतर को तो नहीं दूंगा बाज बोला नृपर यदि आपका इस कबूतर पर स्नेह है तो इसी के बराबर अपना मांस काटकर तराजू में रखिए जब वह तौल में इस कबूतर के बराबर हो जाए तो वह मुझे दे दीजिए उसी से मेरी तृप्ति हो जाएगी लोमत जी कहने लगे राजन फिर परम धर्मज्ञ उसी नर ने अपना मांस काट कर तोलना किया दूसरे पल्ले में रखा हुआ कबूतर उनके मांस से भारी हो निक ही निकला तो उन्होंने फिर अपना मांस काट कर रखा इस प्रकार कई बार करने पर भी जब मांस कबूतर के बराबर ना हुआ तो वह स्वयं ही तराजू में बैठ गया यह देखकर कर बाज बोला हे धर्मज्ञ मैं इंद्र हूँ और ये अग्निदेव हैं हम आपकी धर्मनिष्ठा की परीक्षा करने के लिए ही आपकी यज्ञशाला में आए थे राजन जब तक संसार में लोगों को आपका स्मरण रहेगा तब तक आपका श्रीयश निश्चल रहेगा और आप पुण्य लोगों का भोग करेंगे राजा से ऐसा कहकर वे दोनों देव को चले गए महाराज यह पवित्र आश्रम उसी महानुभाव राजा उसी नर का है यह बड़ा ही पवित्र और पापों का नाश करने वाला है आप मेरे साथ इनके दर्शन करें